संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व मांडव्य ऋषि की कथा जनमेजा ने पूछा भगवान धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्मर्षि ने श्राप दिया और वे शुद्र योनि में पैदा हुए वैसंपायन जी ने कहा जनमेजा बहुत दिनों की बात है मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे वे बड़े धैर्यवान धर्मज्ञ तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे वे अपने आश्रम के दरवाजे पर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 राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया आप मुझे क्षमा कीजिए मुझ पर प्रसन्न होइए मांडव्य ने राजा पर कृपा की उन्हें क्षमा कर दिया वे सूली पर से उतारे गए जब बहुत उपाय करने पर भी सूल उनके शरीर से नहीं निकल सका तब वह काट दिया गया गड़े हुए सूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए